महाभारत स्त्री पर्व सप्तविंशोध्याय सभी स्त्री पुरुषों का अपने मरे हुए संबंधियों को जलांजलि देना कुंती का गर्भ से कर्ण के जन्म होने का रहस्य प्रकट करना तथा युधिष्ठिर का कर्ण के लिए शोक प्रकट करते हुए उनका प्रेत कृत्य संपन्न करना और स्त्रियों के मन में रहस्य की बात न छिपने का श्राप देना वह सम्पावाच ते समासाध्य गंगाम तो शिवाम पुण्य जलोचिताम च चसन्ना च महारूप महावना तथा उुत्तरी वेष्टान्यवच्य चतः पतृण भ्रातण पौरा आर्यकानां च पतिनां च चती कुत्र चक्रिर्स रुधत्यो भृतुखिता वैशम पाजी कहते राज वे युधिष्ठिर आदि सब लोग कल्याणमयी पुण्य सलीला अनेक जलकुंडों से सुठोभित स्वच्छ विशाल रूप धारणी तथा तट प्रदेश में महान वन वाली गंगा जी के तट पर आकर अपने सारे आभूषण दुपट्टे तथा पगड़े आदि उतार डाले और पिताओं भाइयों पुत्रों पौत्रों स्वजनों तथा आर्यवीरों के लिए जलांजलि प्रदान की अत्यंत दुख से रोती हुई कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने भी अपने पिता आदि के साथ साथ पतियों के लिए जल समर्पण किए सुहृद चाप धर्मज्ञा प्रचक्रो सली प्रिया उद के तो वीराणाम वीर पत्नी भी स्वच्छा भवत धर्मज्ञ पुरुषों ने अपने हितैषी श्रोहित के लिए भी जलांजलि देने का कार्य संपन्न किया वीरों की पत्नियों द्वारा जब उन वीरों के लिए जलांजलि दी जा रही थी उसमें गंगा जी के जल में उतरने के लिए बड़ा सुंदर मार्ग बन गया और गंगा का पाठ अधिक चौड़ा हो गया तन्महो दध शंका दिन आनंद वीर पत्नी के के समान विशाल वह आनंद और उत्सव से से होने होने पर भी उन वीर पत्नियों व्याप्त कारण बड़ी शोभा पाने भिराकिण गुंती महाराजा सहसा शोकर्षिता रुदती मंदया वाचा पुत्रान वचनम अब्रवी महाराज तदनंतर कुंती देवी सहसा शोक से कातर को रोती हुई मंदवाड़ी में अपने पुत्रों से बोली य स वीरो महे स्वाथो रथ यूथ प यूथ पर्जुन अजित संख्ये वीरलक्षण लक्ष यूतपुत्र मण्यध्व पांडवा यो यजच्चूमध्ये दिवाकर प्रभु प्रोध्यतः सर्वान्ुन दुर्योधन बलम सर्व प्रकर्षन व्यवचत यमूहव वीज पृथिव्याम पार्थिव यो वृणीहितश शूर प्राणरपेश सदा कर्णस्थ्यसंधस्व पलायिद क्रोधम उधकम त झाजत कु कुंडली कवचे शूरो दिवाकर पांडवो जो महाधन वीर रथ युद्धपतियों का भी यूत्पति तथा विरोचित शुभ लक्षणों से संपन्न था जिसे युद्ध में अर्जुन ने परास्त किया है तथा तो जिसे तुम लोग सूतपुत्र एवं राधा पुत्र के रूप में मानते जानते हो जो सेना के मध्य भाग में भगवान सूर्य के समान प्रकाशित होता था जिसने पहले सेवकों से ही तुम सब लोगों का अच्छे तरह सामना किया था जो दुर्योधन की सारी सेना को अपने पीछे खींचता हुआ बड़ी शोभा पाता था बड़ और पराक्रम में जिसकी सामना करने वाला इस भूतल दूसरा कोई राजा नहीं है जिस सूर्य ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी भूमंडल में सदा यश का ही उपार्जन किया है संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले और अनायास ही महान कर्म करने वाले अपने उस सत्य प्रतिज्ञा भ्राता करने के लिए भी तुम लोग जल दान करो वह तुम लोगों का बड़ा भाई था भगवान सूर्य के अंश से वह वीर मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुआ था जन्म के साथ ही उस सूर्य के शरीर में कवच कुंडल शोभा पाते थे वह सूर्य देव के समान ही तेजस्वी था श्रोता सर्वे मातुर्वचनम अप्रियम कर्ण मेवा नुशोचन तो क्लांत तरा भवन माता का यह अप्रिय वचन सुनकर समस्त पांडव कर्ण के लिए ही बारम्बार शोक करते हुए अत्यंत कष्ट में पड़ गए तथा पुरुष व्याघ्र कुंती लंबी सांस खींचते हुए अपनी माता से बोले या य सरोमृध्जावर महाभुज तो महाग्रह महा तल शब्दानुनदि महारथम अहद कथं पुत्रो मा जो बड़े बड़े महारथियों को डुबो देने के लिए अत्यंत गहरे जलाशय के समान थे बाढ़ ही जिनकी लहर ध्वजा भवर बड़ी बड़ी भुजाएं महान ग्राह और हथिरी का शब्द ही गंभीर गर्जन था जिनके बाणों के गिरने की सीमा में आकर अर्जुन के सिवा दूसरा कोई वीर निकट नहीं टिक सकता था वे सूर्य कुमार तेजस्वी कर्ण पूर्व काल में आपके पुत्र कैसे हुए यसे बाहु प्रतापेन अर्वतोवयम तमग्निवस्त्रेण कथम छादितवत्यति जिनकी भुजाओं के प्रताप से हम सब ओर से संतप्त रहते थे कपड़े में ढके ही आपके समान उन्हें अब तक आपने कैसे छिपा रखा था यसे बाहू बलम नित्यम धात्राक्षित उपासितम यथास्मिर बलम गांधी बधन बढ़ धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा उन्हीं के बाहुबल का भरोसा कर रखा था जैसे कि हम लोगों ने गांधीधारी अर्जुन के बल का आश्रय लिया था भूमि च चर्वेशा बलम बलब्ताम नान्य कुंते सुताकर्णा अगृणादृशनाम रथी कुंते पुत्र कर्ण के सिवा दूसरा कोई रथी ऐसा बड़ा बलवान नहीं हुआ है जिसने समस्त राजाओं की सेना को रोक दिया हो न प्रथम जो भ्राता सर्वशस्त्रीताम असूतम भवत्यग्रे कथम अद्भुत विक्रम वे समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण क्या सचमुच हमारे बड़े भाई थे आपने पहले उन अद्भुत पराक्रमी वीर को कैसे उत्पन्न किया था अहो भव मता निधन ही कर्ण से पीड़िता अहो आपने इस गुण रहस्य को छिपाकर हम लोगों को मार डाला कर्ण के मृत्यु से भाइयों सहित हमें बड़ी पीड़ा हो रही है अभिमनजोर्विनाशेन द्रौपदे वथेन च पंचाला विनाशेन कुरुण पतन चत सद्गुण दुखम इदमृत द्रौपदी के पुत्र और पांचालों के विनाश से तथा तो कुरुकुल के इस पतन से हमें जितना दुख हुआ था उससे नौ गुना यह दुख इस समय मुझे अत्यंत व्यथित कर रहा है कर्ण में दया किंचाप्य भवेदपेद न चेदम वैसम घोरम कौरवांत कर अब तो मैं केवल कर्ण के ही शोक में डूब गया हूँ और इस तरह जल रहा हूँ मानो मुझे किसी ने जलती आग में रख दिया हो यदि पहले ही यह बात मुझे मालूम हो गई होती तो कर्ण को पाकर हमारे लिए इस जगत में कोई स्वर्गीय वस्तु भी अलभ्य नहीं होती तथा तो कुरुकुल का अंत कर देने वाला यह घोर संग्राम भी नहीं हुआ होता एवं विलभ्य बहु धर्मराजो युधिष्ठिर छन कई राजन, तो तो राजन इस प्रकार बहुत मिलाप करके धर्मराज फूट फूट कर रोने लगे रोते ही रोते उन्होंने धीरे धीरे कर्ण के लिए जलदान किया यह सब सुनकर वहां एकत्र हुई सारी स्त्रिया जो वहां जलांजलि देने के लिए सब और खड़ी थी सहसा जोर जो जो जो और से रोने लगी तथा नहना ज कर्ण से परीक्षा स्त्रिह कृपा पति धीमा भ्रतु प्रेष्णा जधिष्टि सहता सह धर्मात्मा प्रेत कृत्या चकार विधि धर्मराजो तदनंतर बुद्धिमान कुरराज दृष्टि ने भाई के प्रेम से कर्ण की स्त्रियों को परिवार सहित बुलवा लिया और उन सबके साथ रहकर उन धर्मांुद्धिमान धर्मराज दृष्टि ने विधिपूर्वक कर्ण का प्रेत कृत्य सम्पन्न किया पापेना सो मेष्ठ भ्रता ज्ञाते निपाजिथ अलसी भविष्यति मुझ पापी ने इस रहस्य रहस्य को को जानने के के कारण अपने बड़े भाई मरवा दिया अतः आज स्त्रियों मन में कोई गुप्त रहस्य नहीं छिपा रह सकेगा भ्रातृ सहित सर्व गंगा, गंगा तीरम उपान ऐसा कहकर व्याकुलंद्रियों वाले राजा यदि गंगा के जल से निकले और समस्त भाइयों के साथ तट पर आए इसी महाभारत स्त्री परवड़ी कर्ण गुढ़ सप्तविशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत श्राद्ध पर्व में कर्णों के जन्म के गूढ़ रहस्य का कथन विषय सत्ताईसवां अध्याय पूरा हुआ